सत्रावरी दो श्री आला सिंघा पेरूमल को लिखी 23 जनवरी अठारह सौ प्रिय आला सिंगा अब तक तुम्हें भक्ति पर मुझसे पर्याप्त सामग्री मिल गई होगी इक्कीस दिसंबर की ब्रह्मवादिन की पिछली प्रति अभी मिली है पिछले कुछ अंकों से मुझे कुछ विशिष्ट संकेत मिल रहा है क्या तुम थियोसाफिस्टों से संयुक्त होने जा रहे हो अब तुम उनके हाथ में आ गए हो तुम अपनी टिप्पणियों में क्यों थियोसाफिस्टों के भाषणों का विज्ञापन देते हो उनसे थियोसाफिस्टों मेरा कोई संबंध होने का संदेह अमेरिका तथा तो इंग्लैंड के मेरे कार्यों में बहुत क्षति पहुंचाएगा और ऐसा होना बिल्कुल संभव है सभी स्वस्थ मस्तिष्क के लोग उन्हें मिथ्या समझते हैं और उनका वैसा समझा जाना सत्य है यह तुम भी अच्छी तरह जानते हो मुझे भय है तुम मुझे धोखा देना चाहते हो क्या तुम ऐसा समझते हो कि एनीबेसेंट का प्रचार करने से तुम्हें इंग्लैंड में अधिक ग्राहक मिल जाएंगे मूर्ख हो, हो तुम मैं थियोसाफिस्टों के साथ झगड़ा करना नहीं चाहता किंतु मेरी स्थिति उनकी सर्वदा उपेक्षा करने की ही है क्या उन लोगों ने विज्ञापन के लिए पैसे दिए थे तुम्हें क्यों उनका विज्ञापन करने के लिए अग्रसर होना चाहिए अब की बार जब मैं इंग्लैंड जाऊँगा तो मुझे पर्याप्त से अधिक ग्राहक मिल जाएंगे अब कोई विश्वासघाती मेरे साथ नहीं होगा मैं स्पष्ट कह देता हूं कि मैं किसी दुर्जन से धोखा नहीं खाऊंगा। मेरे साथ कोई पाखंड अर्थात धूर्थता नहीं अपना झंडा फहराओ और अपने पत्र में सार्वजनिक सूचना दे दो कि मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं और अपने कोथियोसाफिस्टों के शिविर से संयुक्त कर लो या उनसे अपने सभी संबंधों को त्याग दो सच मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ एक ही आदमी मेरा अनुसरण करे किंतु उसे मृत्यु परन्त सत्य और विश्वासी होना होगा मैं सफलता और असफलता की चिंता नहीं करता पूरे विश्व में उपदेश देने जैसा अर्थहीन कार्यों से उग गया हूं। जब मैं इंग्लैंड में था तो क्या के आदमियों ने कोई मेरी सहायता को आया था निरर्थक मैं अपने आंदोलन को पवित्र रखूँगा भले ही मेरे साथ कोई न हो तुम्हारा विवेकानंद पुनश्चय शीघ्र अपने निर्णय का उत्तर दो इस बात पर मैं एकदम निश्चित हूँ अगर आरंभ से ही तुम्हारा अभिप्राय ऐसा था तो तुम्हें अवश्य ही पहले कह देना चाहिए था ब्रह्मवादिन वेदांत के प्रचार के लिए है न कि थियोसाफी के लिए कपटी कार्यों से सामना पड़ने पर मेरा धैर्य समाप्त हो जाता है यही संसार है कि जिन्हें तुम सबसे अधिक प्यार और सहायता करो वे ही तुम्हें धोखा देंगे विवेकानंद